श्री माँ शारदा देवी मानवी 1919 सौ ईस्वी के अप्रैल का महीना है माँकू के बच्चे नेणा की मृत्यु से श्री को को क्वालपाड़ा में रोते बिलकते देख उपस्थित भक्तों के मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठने लगे इसीलिए दूसरे दिन सवेरे मैसूर के भक्त श्री नारायण एंगर जब प्रणाम करने गए तो उन्होंने मां से पूछा मां नेणा की मृत्यु से आप फिर साधारण मनुष्यों की तरह रोने लगे श्रीमान ने उत्तर दिया मैं संसार में हूँ संसार वृक्ष के फल तो खाने ही पड़ेंगे इसीलिए मेरा रोना पीटना है भगवत रचित इस संसार यंत्र की अपनी एक धारा है जिसे प्रत्येक देहधारी को मानकर चलना पड़ता है श्री रामकृष्ण ने कहा था नरलीला में अवतार को ठीक मनुष्य की तरह आचरण करना पड़ता है इसीलिए उन्हें पहचानना कठिन होता है मनुष्य हुए हैं तो ठीक मनुष्य की नाई बरतेंगे वही क्षुधा तृष्णा रोग शोग कभी भय सब कुछ मनुष्य की भांति होता है और भी कहा करते थे पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म भी रोता है इस देवित्व मानवित्व के सम्मिलित भाव स्वयं श्री की अनेक उक्तियों से प्रकट होते थे एक दिन उद्बोधन में बातचीत में उन्होंने कहा था लोग मुझे भगवती कहते हैं मैं भी सोचती हूँ शायद सचमुच होंगी नहीं तो मेरे जीवन में ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं कैसे हुई ये गोपाल गोलाप योगेन ऐसी उनके अनेक बातें जानती हैं मैं यदि सोचती हूं कि ऐसा हो या अमुक पदार्थ खाऊंगी, तो कहीं से भगवान सब जुटा ही देते हैं और एक दिन की बात है अगस्त 1919 में श्री राधु को लेकर जयराम बाटी आई एक दिन शाम के बाद श्री भक्तों से आए पत्रों को सुन रही थी एक स्त्री भक्त का पत्र माँ की स्तुति से भरा हुआ था पत्र के मर्म को सुनकर माँ ने कहा देखो बहुत बार मैं सोचती हूँ कि मैं तो वही राम मुखर्जी की बेटी हूँ मेरी उम्र की और भी तो बहुत लड़कियाँ जयराम भाटी में हैं तो फिर उनमें और मुझ में अंतर ही क्या है भक्त लोग कहाँ कहाँ से आकर प्रणाम कर जाते हैं पूछने पर पता चलता है कि कोई हकीम है कोई वकील ये सब भला ऐसे आते ही क्यों हैं माँ समस्या की ओर दृष्टि लाकर मौन ही रही लेकिन पत्र पढ़ने वाले ब्रह्मचारी को इसका तात्पर्य समझने में देर नहीं लगी उसने उस विचारधारा को जरा और ऊंचा चढ़ाकर प्रश्न किया अच्छा क्या आप लोगों को सदैव अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता माँ ने कहा हर घड़ी कहाँ रहता है वैसा होने से क्या ये सब काम काज किए जा सकते हैं वह हाँ कामकाज के बीच जब भी इच्छा होती है तभी थोड़े विचार से झट उद्दीपन होकर महामाया की सारी लीला समझ में आ जाती है इससे भी पहले 1907 सौ ईस्वी की 1 फरवरी की बात है श्री जयराम बाटी में थी एक भक्त ने जानना चाहा कि श्री रामकृष्ण सनातन पूर्ण ब्रह्म है या नहीं माँ के समर्थन करने पर भक्त ने फिर कहा ऐसे तो प्रत्येक स्त्री के लिए उसके पति सनातन पूर्ण ब्रह्म हुआ करते हैं मैं उस तरह नहीं पूछ रहा हूँ माँ ने उत्तर दिया हाँ वे सनातन पूर्ण ब्रह्म है पति के नाते भी और ऐसे भी तब भक्त के मन में आया कि सीताराम या राधा कृष्ण जैसे अभिन्न है वैसे ही श्री राम कृष्ण और माँ भी हैं पर सामने देख रहे हैं उनके मानवोचित व्यवहार मन के द्वंद्व को मिटाने के लिए उन्होंने कहा तब तुम्हें जो साधारण स्त्रियों की भांति रोटी बेलते देख रहा हूँ आखिर यह सब क्या है माया और या और कुछ माँ ने कहा हाँ माया ही तो है माया यदि ना होती तो मेरी यह दशा क्यों मैं तो वैकुंठ में नारायण के बगल में लक्ष्मी होकर रहती लेकिन बात यह है कि भगवान नरलीला पसंद करते हैं फिर प्रश्न हुआ तुम्हें क्या अपना स्वरूप स्मरण नहीं आता इस पर माँ ने उत्तर दिया कभी कभी स्मरण आता है उस समय सोचती हूँ यह कर क्या रही हूँ फिर ये सब घर बार बाल बच्चे सामने सबको दिखाकर याद आते ही वह सब भूल जाती हूँ फिर उन्हें मालूम भी था कि उन्होंने स्वेच्छा से माया का आवरण स्वीकार किया है इसलिए कभी कभी कहा करती थी यह तो एक मोह को लिए हुए हूँ यह केवल एक माया का अवलंबन है और कुछ नहीं अवतार लीला मानव सदृश होने पर भी उनके दैनंदिन कार्यों के साथ मानवीय क्रियाकलापों की ठीक तुलना नहीं हो सकती क्योंकि अनेकांश में दोनों भिन्न है रामकृष्ण की जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि यद्यपि वे मुहूर्मु समाधिस्थ होते थे तथापि व्युत्थान की दशा में उनके प्रत्येक कार्य में एक सृष्ठ और श्रृंखला थी जनकल्याण तथा लोक शिक्षा के निमित्त धृत विग्रह पुरुषोत्तम के जीवन का प्रत्येक अंश दूसरों के लिए आदर्श स्वरूप था वर्तमान समय में वे युवावतार की यह एक बहुत बड़ी देन है सीमा की जीवनी की चर्चा करने पर ही हम लोगों के मन में यही बात बार बार आती है केवल इतना ही नहीं यह भी हमारे मन में आता है कि जिस प्रकार श्री रामकृष्ण के चरित्र में आध्यात्मिक भाव महाभाव आदि के निरंतर प्रकट होते हुए भी आधुनिक जड़वा सर्वस्व मानवों के दैनंदिन जीवन के लिए उपयोगी आदर्शों का अभाव नहीं रहा है उसी प्रकार सीमा के जीवन में भी चरम समाधि त्याग वैराग्य तथा भाव गां्भीर्य की देश मात्र कमी न रहने पर भी उनके चरित्र में विद्यमान स्नेह सेवा उदारता लज्जा और विनय आदि गुण राशि ने अपने अपूर्व प्रकाश में भोग लोलुप व्यक्ति तंत्र जन समाज में एक नवीन प्रेरणा का संचार किया है थोड़ा सा विचार करने से ही यह स्पष्ट है कि साधारण मनुष्य अपने आप को लेकर उलझा रहता है पर देव मानव का संपूर्ण जीवन परार्थ होता है इन्हीं सब बातों को देखकर स्वामी प्रेमानंद जी ने स्वामी केशवानंद आदि भक्तों से कहा था तुम लोग देख ही आए कि किस प्रकार राज राजेश्वरी मां स्वेच्छा से घर लीप रहे हैं बर्तन माँज रहे हैं चावल झाड़ रहे हैं यहाँ तक कि भक्तों की जूठी पत्तलें भी उठाकर फेंक रहे हैं वे जो इतना कष्ट करती हैं वे केवल गृह लोगों को गारहस्थ्य धर्म सिखाने के लिए कैसा असीम धैर्य कैसी अपार करुणा और संपूर्ण अभिमानहीनता एक पत्र में भी उन्होंने लिखा था सीमा को किसने समझा है ऐश्वर्य का लेस तक नहीं है ठाकुर के तो विद्या का ऐश्वर्य था लेकिन माँ का उनका तो विद्या का ऐश्वर्य तक लुप्त है ये कैसी महाशक्ति है जहाँ माँ जय माँ जय माँ जय शक्ति मई माँ जो विष हम स्वयं नहीं पचा सकते वह सब माँ के पास भेज देते हैं माँ सब अंगीकार कर रही हैं अनंत शक्ति अपार करुणा जय माँ हम लोगों की बात क्या कहना स्वयं ठाकुर को भी ऐसा करते नहीं देखा वे भी ठोक बजाकर देखभाल कर लोगों को लेते थे और यहाँ माँ के यहाँ क्या देखते हैं अद्भुत अद्भुत सबको आश्रय देती हैं सबका खाना खाती हैं और सब पच जाता है माँ माँ जय माँ जय माँ मा, याद रखना सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में दुर्भिक्ष में महामारी में युद्ध में विग्रह में सभी विषयों में माँ की वह करुणा वह अपार करुणा जय मां जय मां श्री माँ ने भी एक दिन इसी प्रकार की बात कही थी एक भक्त ने शिकायत की ठाकुर के पास जितने लोग जाते थे उन सबको कितनी भाव समाधि आदि होती थी पर हमारे लिए तो आप उस तरह का कुछ भी नहीं करती हैं माँ ने उत्तर दिया वैसा कितनों के लिए उन्होंने किया था वह भी कितनी छानबीन के बाद और इसी से उनका शरीर इतना शीघ्र चला गया हमारे पास उन्होंने चीटियों की कतार भेज दी है मैं यदि वैसा करूं तो भला कितने दिन यह शरीर टिकेगा मुझे तो कितने ही बच्चों को देखना पड़ता है अध्यात्म शक्ति के प्रयोग में इस प्रकार की विभिन्नता होने से श्री माँ और श्री रामकृष्ण के आचरण में कुछ कुछ अंतर सहज ही दिख पड़ेगा किंतु माँ के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखने से शीघ्र ही समझ में आएगा कि दोनों में मौलिक भेद नहीं है विकास के क्षेत्रों के अनुसार तारतम्य मात्र है पारिवारिक आवेष्टन से संपूर्ण विच्छिन्न देव मंदिर निवासी भक्तों से घिरे श्री रामकृष्ण के जीवन में जो त्याग वैराग्य खुले सौंदर्य के साथ प्रकट हो सबको मुक्त करता था वही श्री के जीवन में पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रतिक्षण सत्य प्रतिबिंबित और गार्हस्य जीवन के अंधेरे मार्ग में प्रकाश फैलाता था उर्धगामी मन को साधारण भूमि पर उतारने के लिए श्री रामकृष्ण तम्बाकी पीऊंगा पानी पियूंगा इत्यादि क्षुद्र वासनाओं का सहारा लेते थे भगवत भक्त जन में दिन अपने मन को संसार में लगाए रखने के लिए श्रीमान ने राधु का पालन पोषण किया था यह स्वार्थहीन तथा स्वतंत्र घाती उद्यम यद्यपि बंधन सा प्रतीत होता है तथापि वास्तव में वह माँ की असीम शक्ति का ही परिचायक है श्री रामकृष्ण ने कंचन कांचन का त्याग किया था धातुओं के स्पर्श से उनका अंग विकृत हो जाता था परंतु श्री धन को लक्ष्मी मानकर मस्तक से लगाती थी वस्तु का वस्तु रूप में त्याग तथा ब्रह्म रूप में ग्रहण ये दोनों मूलतः ज्ञान वैराग्य के ही द्योतक हैं इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही हम श्री के मानवीय चरित्र की चर्चा में अग्रसर हो रहे हैं और पाठकों को पुनः सावधान कर देना चाहते हैं कि वे इस अखंड अलौकिक चरित्र को खंडशा समझने की चेष्टा भले ही करें पर माँ के देवित्व को छोड़ केवल नारित्व को ही मानदंड समझकर करापी विभ्रांत ना हो हम इस अध्याय में जिन घटनाओं की चर्चा करेंगे वे दो श्रेणियों की हैं। उनमें कुछ श्री से साक्षात संबंध रखने वाली है और कुछ में वे साक्षी मात्र हैं वे जो कर गई हैं और समय समय पर जिनके तात्पर्य का स्वयं निर्णय कर गई हैं ये सब घटनाएँ हमारे लिए विशेष मूल्यवान हैं लेकिन दूर रहकर भी विभिन्न विषयों पर उन्होंने जो प्रकाश डाला है वह भी हमारे लिए कम आदर की वस्तु नहीं है क्योंकि भारत की एक अत्यंत बुद्धिमती अति पवित्र सुसंस्कृत तथा अपनी जाति की प्राचीन परंपराओं में पगी हुई नारी के अभिमत का एक निजी महत्व है और जब हम यह स्मरण करते हैं कि वे आदर्श की स्थापना के लिए ही अवतीर्ण हुई थी तब वे बातें भी तब वे बातें और भी चिंतन योग्य हो जाती हैं छोटे से गांव जयराम बाटी के प्रति श्रीमा का एक सहज आकर्षण था एक बार वे जब कलकत्ता आने के लिए तैयार हुई तो उनकी चाची ने कहा शारदा फिर आना श्रीमा ने आग्रहपूर्वक कहा अवश्य आऊंगी। और उसी बात पर जोर देने के लिए वे बार बार कमरे की जमीन को हाथ से छूकर सिर से लगाती हुई बोली दन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गाध्यपि घरिय गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के साथ उनका कुछ न कुछ संबंध था वह चाहे कितना ही छोटा या बड़ा क्यों न हो दूसरे गांव वाले भी इसने से वंचित न थे दशमी के दिन जब सभी उन्हें प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद लेकर लौटते थे उस समय वे दूसरे गांव के प्रतिमा शिल्पी कुंज काका की खोज अवश्य करती तथा उसे बुलाकर उसका आदर करना ना भूलती थी ऐसे अवसरों पर उनकी अपनी उच्च सामाजिक स्थिति बाधक न होती भक्तवीर गिरीश चंद्र ने किसी समय कहा था कि इस युग में श्री कृष्ण ने प्रणाम रूपी अस्त्र से सब पर विजय पाई है श्री के जीवन में भी यही तृणाद्यपि सुनीचे न भाव सुप्रतिष्ठित था धरती उम्र में जब वे अधिक परिश्रम नहीं कर पाती थी उस समय जयराम बाटी में एक बूढ़ी ब्राह्मणी उनके घर रसोई पकाती थी श्री उन्हें मौसी कहकर पुकारती विजयादशमी के दिन जब वे मौसी को प्रणाम करने को उठी तो ब्राह्मणी ने कहा यह क्या माँ तुम संसार की माता हो सब तुम्हें प्रणाम करते हैं मैं तुम्हारा प्रणाम सहन नहीं कर सकूंगी पर माँ ने नहीं माना उन्हें प्रणाम किया और कहा यह भला कभी हो सकता है तुम मेरी मौसी जो ठहरी इन सब संबंधों में जरा भी कृत्रिमता नहीं थी एक बार सिमा के चचेरे भाई सूर्यनारायण ने कलकत्ते से देश जाते समय विष्णुपुर पहुँच देखा कि वे एक ऐसी वस्तु छोड़ आए हैं जिसे ले जाना अत्यावश्यक था दक्षिण कलकत्ते तार दिया गया जैसे दूसरी गाड़ी से वह आ जाए जब तक वह वस्तु नहीं आई श्री भाई को अकेले छोड़कर जाने को सहमत न हुई बोली सूर्य क्या मेरा पराया है जाति विचार के संबंध में बहुत सी बातें का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं ऐसा लगता है कि भक्तों की जात नहीं होती श्री रामकृष्ण की इस वाणी को उन्होंने शाब्दिक अर्थ में ही ग्रहण किया था लेकिन धर्म जगत में इस समानता को स्वीकार करने पर भी वे समाज क्रांति की पक्षपाती नहीं थे। लौकिक व्यवहार में वे सामाजिक नियमों को मानकर ही चलती थी जब उन्हें मालूम हुआ कि एक दीक्षार्थी के कुल गुरु हैं तो वे मंत्र देने को सहमत न हुई और बोली कुल धर्मानुसार ही चलना चाहिए संसार में रहते हुए जाति विचार मानकर ही चलना पड़ता है श्री माँ की अंतिम अस्वस्थता के अवसर पर जब उन्हें पाव रोटी देने की व्यवस्था की गई तो उन्होंने कहा बेटा इस अंतिम समय में मुझे अब मुसलमान की छुई कोई वस्तु न खिलाना इसलिए ब्राह्मण के हाथ की बनी रोटी ही उन्हें दी जाती थी बाद में मिल्क रोल पाव रोटी उन्हें ऐसा समझा बुझा कर दी गई कि वह कल द्वारा निर्मित है इस समय उन्हें बड़ी अरुचि हो गई थी बहुत थोड़ा सा चावल ले लेती एक दिन भोजन के अवसर पर डॉक्टर कांजीलाल ने आकर देखा कि चावल परिमाण में कुछ अधिक है इस पर उन्होंने सेविका को डांटते हुए कहा कि उससे ठीक सेवा ना हो सकेगी अतः दूसरे दिन से दो नर्सों की व्यवस्था होगी उनके चले जाने के बाद श्रीमान ने कहा उसने सोचा होगा कि मैं जूतियां पहने उन लड़कियों से सेवा करवाऊँगी लेकिन यह मुझसे ना हो सकेगा तो अब तक जैसे कामकाज काज करती आई हो वैसे ही करती रहो सचमुच नर नहीं आई एक और इस तरह का जाति विचार और दूसरी ओर अमजद आदि के प्रति सर्व प्रकार की आत्मीयता दिखाने में जो विषमता दिखाई देती है उसके समाधान के लिए हमें इससे संबंध रखने वाले और भी कुछ उदाहरणों का अनुसरण करना पड़ेगा शिक्षित मर्यादा सम्पन्न तथा अन्य सब प्रकार के श्रद्धास्पद अब्राह्मणों के प्रति मर्यादा प्रदर्शन में श्री कभी संकोच नहीं करती थी कविराज श्यामादास वाचस्पति महाशय उद्बोधन में राधु को देखने आए तो श्री के आदेश से राधु ने उन्हें प्रणाम किया कविराज महाशय के चले जाने पर किसी किसी ने कहा वे ब्राह्मण हैं क्या माँ ने कहा नहीं वे वैद्य हैं प्रश्न हुआ तब प्रणाम करने को जो कहा माँ ने उत्तर दिया वाह प्रणाम नहीं करेगी कितने बड़े ज्ञानी हैं वे ब्राह्मण तुल्य हैं उन्हें यदि प्रणाम न किया जाए तो भला किसको किया जाएगा एक कायस्थ भक्त दूसरे चार भक्तों के साथ जयराम बाटी गए थे उस समय श्री का नया मकान बन रहा था उस कायस्थ भक्त को दिखाती हुई वे राधु से बोली राधु तेरा दादा आया है प्रणाम कर यह सुनकर भक्त सोचने लगा यह क्या मैं तो कायस्थ हूँ पर साथ ही ध्यान आया जो हो माँ मेरा अमंगल कभी नहीं करेंगी बाद में दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया एक भक्तिमती महिला ने उद्बोधन आकर श्री को सूचित किया कि उसे स्वप्न में दीक्षा मिली है सब सुनने के बाद श्री ने उसी मंत्र का अनुमोदन किया पीछे जब परिचय मिला कि वह श्री के ही एक दीक्षित भक्त की पत्नी है तब कहा अब तक कहाँ क्यों नहीं था अय राधु, अय माँ को इधर आ और मैनेजर बाबू की पत्नी को प्रणाम कर यह एक उस महिला ने आश्चर्य से कहा मैं कायस्थ घराने की हूँ ये ब्राह्मण संतान होकर भला मुझे प्रणाम कैसे कर सकती हैं माँ ने कहा तुम भक्त हो और भक्तों की कोई जात नहीं होती तुम्हें प्रणाम करने से उन सब का कल्याण होगा इस प्रकार की उच्च भूमि पर ही वे मानव मानवीय संबंध को स्थापित करना चाहती थी किंतु लोग इसे न समझकर प्रत्येक बात का सामाजिक अर्थ ही लगाते थे उन्नीस सौ को बड़े दिन के अवसर पश्चिमां काशी में थी साथ में भानुभुआ भी थी श्री माँ की वर्षगांठ के अवसर पर दो ब्राह्मण कन्याओं ने भानुबुआ को प्रणाम किया यह सुन गोलाब मां चिढ़ गई क्योंकि उनके मत में ब्राह्मणों के द्वारा ग्वाले की बेटी को प्रणाम करने पर निम्न जाति वालों का अहंकार बढ़ जाता है लेकिन श्री ने सब सुनकर गोलाब मां को ही दोषी ठहराया और कहा गोलाब का तमाशा तो देखो उत्सव के दिन कहाँ सब लोग आनंद करेंगे और कहाँ वह सबके मन को कष्ट पहुँचा रही है तुम कुछ बुरा न मानना बेटी भक्त रूप में सभी को प्रणाम किया जा सकता है अत्यधिक छुआछूत के समाधान में भी माँ इसी अंतर्दृष्टि की सहायता लेती थी नलनी दीदी ने भींगे कपड़े में आकर कहा कि कौवे ने उनके कपड़े पर पेशाब कर दिया था इसलिए पुनः स्नान कर आई है माँ ने कहा मैं बूढ़ी हो चली पर आज तक तो सुना नहीं कि कौवा भी पेशाब करता है बहुत पाप महापाप न होने से मन क्या अशुद्ध होता है अत्यधिक छुआ से मन किसी भी प्रकार शुद्ध नहीं होता और इसे जितना बढ़ाओ उतना ही बढ़ता रहेगा एक बार और उन्होंने नलनिधि दीदी से कहा था मैं तो देश में न जाने कितनी बार सूखा मेला पैरों से दबाकर चली गई दो बार गोविंद गोविंद कहा बस सब शुद्ध हो गया मन से ही सब होता है मन से शुद्ध और मन से अशुद्ध इस तरह की बहुत सी समस्याएँ उनके सम्मुख आती रहती सचल समाज में अनेक प्राचीन रूढ़ियाँ पक पक पर जीवन को दुस्साह बना देती हैं तब धर्म की दृढ़ न्यू पर प्रतिष्ठित तथा भविष्य दृष्टि संपन्न सहानुभूति युक्त प्रगतिशील मन ही इन संकट के क्षणों में पथ दिखा सकता है श्री कहा करती थी देशाचार मानना चाहिए किंतु उसका अर्थ उनके अनुसार यह नहीं था कि देशाचार के नाम पर मनुष्यों को पीसा जाए बंगाल में कहीं कहीं विधवाएँ खान पान में बड़ी कठोरता करती हैं एक विधवा के कट्टरपन का समाचार पा माँ ने कहा तुम रात को रोटी पराठा आदि खाना ठाकुर को निवेदन कर देना अर्थात देशाचार मानकर अन्न का ग्रहण न करके भी शरीर रक्षा के लिए दूसरी युक्तिपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए इस विषय में श्री की स्वाभाविक विचार शक्ति और सहानुभूति संभवतः श्री रामकृष्ण के एक दिन के आचरण से प्रभावित हुई थी उस दिन एकादशी थी योगिन माँ अपनी विधवा चाची को लेकर दक्षिणेश्वर आई थी चाची ने निर्जला उपवास किया था इसके पहले दिन भी घर के किसी विशेष कार्य में उलझी रहने के कारण उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था एक तो बुढ़ापे के कारण वे सीधी होकर चल नहीं सकती थी उस पर दो दिन के उपवास से बहुत ही दुर्बल हो गई थी दक्षिणेश्वर पहुँच कर पहले वे नौबत खाने में गई तो माँ ने देखा कि बूढ़ी हाँफ रही है इसलिए शीघ्र ही आगे बढ़कर श्री ने उनका हाथ थाम लिया और उन्हें घर मिलाकर बिठाया पूछा थोड़ा शरबत दूँ बूढ़े ने सिर हिलाकर असम्मति प्रकट की जब वे स्वस्थ हुई तब योगिन माँ उन्हें श्री राम कृष्ण के कमरे में ले गई श्री माँ भी साथ गई सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते वे एकदम जमीन तक झुकी पड़ थी यह देख श्री रामकृष्ण ने प्राय दौड़कर उन्हें संभाला और योगिन माँ से पूछा इस तरह हाथी क्यों है योगिन माने इसका कारण बताया मां की ओर ताक कर श्री रामकृष्ण ने उद्वेग से कहा तुम इसे थोड़ा शरबत भी न पिला सके मान उत्तर दिया मैंने तो कहा था पर यह राजी ना हुई श्री रामकृष्ण ने उसी समय छीके पर से चीनी उतार कर गंगा जल से शरबत पना बूढ़ी के सामने दे जाकर कहा पियो विद्या ने एक बार अर्थपूर्ण दृष्टि से श्री रामकृष्ण की ओर देखा फिर चुपचाप शरबत पी लिया और अपनी छाती पर हाथ रखती हुई बोली बाबा अब कुछ दम में दम आया बाद के दिनों में जब बाला विधवा बाल विधवा श्रीमती फिरोद बाला देवी श्री के पास दीक्षा के लिए गई तो मां ने पूछा बेटी तुम एकादशी के दिन क्या खाती हो फिरोद बाला पहले तो साबूदाना खाती थी पर बाद में जानकर कि इसमें विधवा के लिए अग्राही मिलावट है कुछ भी नहीं खाती थी इस प्रकार की कठोरता से उनका शरीर अत्यंत जीर्ण हो गया था मां ने देखा सुनकर कहा नहीं नहीं मैं कहती हूं तुम साबूदाना खाना इससे शरीर ठंडा रहता है कुछ ठहर कर कहा बेटी तुमने बहुत कठोरता की है मैं कहती हूं अब मत करना शरीर को एकदम लकड़ी बना डाला है शरीर खराब हो जाने से किसके सहारे भजन करोगी बेटी चिरोद बालक के केस देशाचार के अनुसार बिल्कुल छोटे करवा दिए गए थे यह देख इसकी अयक्तिकता दिखाते हुए गोपाल गोलाब माँ और योगिन माँ ने सहानुभूति प्रकट की लेकिन माँ ने बाधा डालते हुए कहा अच्छा ही किया केस रहने से कुछ विलासिता का भाव आ जाता है फिर उसकी सेवा संभाल करनी पड़ती है खैर केस का सेतु पार होकर तुम यहाँ आ पहुँची हो बेटी जिसके लिए इतनी कठोरता वह काम तुम्हारा बन गया है अब मैं कहती हूँ और कठोरता ना करना मां की इन बातों में करुणा और भगवती दृष्टि का विलासिता परिहार के साथ ईश्वर प्राप्ति के लिए देह रक्षा के आग्रह का अपूर्व समावेश है परवर्तीय दृष्टांत भी इसी भाव के देवत हैं